कथक महोदय कथा कहते गए राजा हरिश्चंद दक्षिणा नहीं दे पाए इसलिए उन्होंने रानी सैब्या को बेच दिया पुत्र रोहिताश्व भी सैब्या के साथ चला गया कथक महोदय ने सैब्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही उस अंधकारात छन्नकाल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई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 सैब्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो जिसका हृदय विदीर्ण न हो सभी श्रोतागण रो पड़े श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं रहे हैं बिल्कुल स्थिर हैं केवल एक बार आँख के कोने में एक बुंद आंसू छलक उठा पर आपने उसे पोछ डाला आपने अजीर होकर रुदन क्यों नहीं किया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 कुछ उद्धव संवाद कहेंगे कि okay.